शिव पुराण वायव्य संहिता उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि पांच उपचारों द्वारा पूजन करें फिर इन सब के चारों ओर ईशान से लेकर सद्यो पर्यंत पांच ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है उसी आवरण में हृदय आदि छह अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत आठ दिशाओं में क्रमशः पूजन करें वही वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि आठ रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजा करें यह पूजन वैकल्पिक है जगनंदन यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है श्रद्धा पूर्वक सुनो पूर्व दिशा वाले दर में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सही सुक्मदेव की पूजा करें पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सही शिवोत्तमा का उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का अग्निकोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का नैत्य कोण के दल में श्रीकंड और उनकी शक्ति का तथा तो वायब्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी का शिखंडी का पूजन करे समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्ट मूर्तियों का पूर्वादि आठों दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। सर्व, ईशान रुद्र पशुपति उग्र भीम और महादेव ये क्रमशः आठ मूर्तियां हैं इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि ग्यारह मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए महादेव शिव रुद्र शंकर नील लोहित ईशान विजय भीम देवदेव भवोद्भव तथा कपरदिश या कपालिस ये ग्यारह मूर्तियां हैं इनमें से जो प्रथम आठ मूर्तियां हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत आठ दिशाओं में पूजन करना चाहिए देवदेव -देव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजित करें और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करें फिर इन दोनों के बीच में भवोद्भव की पूजा करें और उन्हीं के बाद कपालिस या कपर्दिस का स्थापन पूजन करना चाहिए उस तृतीय आवरण में फिर ब्रिस्मराज का पूर्व में नंदी का दक्षिण में महाकाल का उत्तर में शास्त्रा का अग्निकोण के दल में मातृकाओं का दक्षिण दिशा के दल में गणेश जी का कोण के दल में कार्तिकेय का पश्चिम दल में ज्येष्ठा का गायब्यकोण के दल में गौरी का उत्तर दल में ठंड का ईशान कोण में तथा तो शास्त्रा एवं नंदीश्वर के बीच में मुनिंद्र विषभ का जनन करें महाकाल के उत्तर भाग में पिंगला का शास्त्रा और मातृकाओं के बीच में भिंगेश्वर का मातृकाओं तथा तो गणेश जी के बीच में वीरभद्र का स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का जेष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्रीदेवी का ज्येष्ठा और गणाम्बा गौरी के बीच में महामोटी की पूजा करें गड़ाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण प्रमथगण और भूतगण आते हैं इन सब से इन सब के विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं इनके बाद एकाग्र हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिए